श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भगवान श्री राम सुखधाम है संपूर्ण जगत को विश्राम देने वाले हैं श्री राघवेंद्र का आदर्श धर्म संमत मर्यादित जीवन है और इसीलिए उनकी प्रत्येक लीला में धर्म और मर्यादा का दर्शन होता है बैठे हैं विदेह राज के सभा मंडप में गुरुदेव के पास महाराज विदेह राज के बंदी जनों ने सूचना दी राज समाज आज जोई तो राजाओं की समाज में इस शिव धनुष का जो खंडन करेगा श्री सीता जी उसी के गले में जयमाल पहनाएगी प्रभुवन जय समेत अब एक बात देखने की है राम जी श्री सीता जी का दर्शन कर चुके और सीताजी राम जी का दर्शन कर चुके दोनों एक दूसरे को अपने हृदय में बसाए हुए हैं और मर्यादा क्या है इसका विचार करें जैसे ही यह कहा गया कि शिव धनुष का जो खंडन करेगा उसी को श्री जानकी जी मिलेंगी राजा लोग यह सुनकर घबरा गए अकुला गए बड़े उतावले हो गए सोनी सकल अभिलाखे अभिला अतिशय मन माखे परिकर बांधे उठे अकुलाई चले इष्ट देवन से राजा लोग कि हम भी बलवान है धनुष तोड़ने जाए कौन कहता है तुम बलवान हो बोले हमारा मन ही कहता है कि हम बलवान अतिशय मन माखे बस यही अंतर है अच्छा राम जी चुपचाप बैठे शांत गंभीर नहीं श्री जी को तो वो चाहते हैं। और गुरु जी से बता चुके पर राम जी धर्म की मूर्ति बिल्कुल शांत बैठे ना हर्ष है ना विषाद है क्यों नहीं दूसरा कोई होता तो कहते गुरु जी सुन रहे हो घोषणा हो गई अब आपने तो आशीर्वाद दिया था करो कुछ या आग्ञा हो तो हम जाए फिर आ इसीलिए श्री राम श्री तो राम बिल्कुल शांत जैसे कुछ हो ही ना रहा मन में चाह थी गुरु जी को बता दी अब गुरु जी का निर्णय गुरु जी जाने हम तो शांत हैं और इसीलिए राजा लोग अकुलाए क्यों मनमुखी हैं राम जी शांत रहे क्योंकि वे गुरुमुखी हैं और इसलिए राम जी ने संकेत दिया कि मनमुखी जीवन नहीं जीना चाहिए गुरुमुखी जीवन जीना चाहिए अच्छा ये राजा लोग अकुला कर क्यों उठे इन्हें डर है कि कोई हमसे पहले जाके धनुष न तोड़ दे इसलिए आप कर जा रहे हैं गए धनुष टूटने की कौन कहे हिला तक नहीं नहीं हिला नहीं हिला तो ये इकट्ठे हो गए एक नहीं है इकट्ठे हैं, तो इन इकट्ठे हुओं को एक मत समझना आप कभी, इकट्ठे हैं क्यों इकट्ठे हुए देखो एक होना महानता है और इकट्ठे होना मजबूरी है वो अकेले से धनुष नहीं टूट रहा था इसलिए इकट्ठे हुए अजय इनसे ये पूछो अगर ये मिलकर धनुष तोड़ भी देते तो विवाह तो एक कई होता तो कहो उस एक का कैसे फैसला करोगे बोले हमने निश्चय कर लिया कि पहले इकट्ठे होकर धनुष तोड़ दो फिर आपस में लड़ेंगे जो जीतेगा उसी का विवाह बोलो जिन्होंने पहले ही फैसला कर लिया है कि बाद में तो लड़ नहीं है ये एक नहीं है इकट्ठे और इसलिए इन इकट्ठे हुए लोगों से भी धनुष नहीं टूटा आ जनक जी को लगा कि जिन से धनुष हिलना है वे तो अपनी जगह से हिल नहीं रहे और जिन से धनुष नहीं हिलना है वो राजा लोग बिना हिले मानते नहीं है और समाज में यही समस्या सबसे बड़ी है कि जिससे काम हो सकता है वह करता नहीं है और जिससे काम नहीं हो सकता है वो बिना किए मानता नहीं है यही रोना है लक्ष्मण जी भी शांत बैठे जनक जी को लगा कि लक्ष्मण जी खड़े हो जाएं तो राम जी भी अभी खड़े हो जाएं पर यह कोई मर्यादा है क्या कि छोटे के खड़े होने से बड़ा स्वागत में खड़ा हो जाए जनक जी बोले नहीं नहीं वो बात नहीं है राम जी का यश झंडे के समान है और लक्ष्मण जी का चरित्र दंड समान भय जस जाका अरे डंडा खड़ा हो जाए तो झंडा अपने आप लहरा जाएगा आहा। युवक में उत्साह तो जागे और इसलिए जनक जी ने बस बस हो गया अवजनी कौ माँ खे भटमानी वीर भीहीन मही में जानी कोई न कहे कि हम बलवान है हमने समझ लिया पृथ्वी वीरों से रहत हो गई और यह कहकर देखा किधर लक्ष्मण जी की तरफ के असर हो रहा है कि नहीं और लक्ष्मण जी पर असर हुआ कैसे आप शब्द का प्रयोग देखें जनक जी कहते हैं अवजनी को माख है माखे माने अभिमान कोई अभिमान न करे और लक्ष्मण जी ने यही शब्द पकड़ा माखे लखन कु भई भ टेड़ी हो गई नेत्रों में लाली माँ दौड़ गई जनक जी ने देखा बस काम बन गया लेकिन अब यहां मर्यादा देखो क्रोध में भी मर्यादा यह एक अद्भुत बात यही श्री राम जी के चरित्र का आदर्श है लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया लेकिन एक बात बताएं लक्ष्मण जी से कोई क्रोध करना सीख ले तो भी कल्याण हो जाए यह बात अलग है कि लक्ष्मण जी क्रोध करते हैं और इसका लोग गलत अर्थ लगाते आज हर आदमी हर क्रोधी आदमी अपने को लक्ष्मण ही समझता है ये नहीं कहता कि हमें क्रोध आ कि हम बहुत क्रोधी हैं अजीब देखो तो फिर तो हम लक्ष्मण है लोग ऐसे ही होते लक्ष्मण वो जब बोलते थे तो पृथ्वी कांपती थी और तुम जो बोलते हो तो तुम खुद कांपते हो ऐसे ही लक्ष्मण होते लखन सको बचन जब बोले डगमगानी मही पृथ्वी कांप गई जब लक्ष्मण जी बोले और हम खुद कांपते हो हम लक्ष्मण हैं खुद का लक्ष्मण तो खुद का कांप रहे हो लक्ष्मण जी क्रोध में भी मर्यादा का ध्यान रखते हैं क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम के साथ है उनके पीछे पीछे चलते हैं राम जी जब मर्यादा का आदर्श उपस्थित करते हैं तो राम जी का अनुगमन करने वाला अमर्यादित हो नहीं सकता और इसीलिए लक्ष्मण जी को क्रोध तो आया पर उस क्रोध की मर्यादा देखो कहीं कही न सकत रघुवीर डर लगे बचन जन क्रोध तो आया लेकिन उस क्रोध में भगवान का डर यह क्रोध की भी मर्यादा है क्रोध अगर आ भी जाए तो भगवान का विस्मरण ना करें उनका डर बना रहे और जिसे क्रोध में भगवान का डर बना रहता है उसके क्रोध के कारण कोई अमंगलकारी कृत्य समाज में नहीं होता लगे बच्चन जनुबान और बोले बिना नहीं रहा गया तो नहा पद कमल सिर बोले गिरा प्रमाण राम जी के चरण कमलों में प्रणाम किया फिर बोले बोलो कौन है जो ऐसा क्रोध करता हो क्रोध आवे और कहे के अच्छा तुमसे बाद में बात करेंगे पहले भगवान के मंदिर में प्रणाम करें आवे। किसी ने कहा क्रोध में आज तक भगवान को प्रणाम करा इसका मतलब है कि जोश तो हो लेकिन वह मर्यादित हो क्रोध भी हो व्यवस्था की दृष्टि से अगर करना भी पड़े तो रामचरितमानस उसकी भी मर्यादा बताता है कि क्रोध की मर्यादा कितनी अच्छा क्रोध की मर्यादा कितनी हम बता दें इतनी कितनी घर घर में चूल्हे हैं अब अब गैस के हो गए पर चाहे गैस का चूल्हा रहे चाहे वैसा आग तो जलती है कि नहीं बोलो अगर चूल्हे में आग न जले तो घर चलेगा नहीं चलेगा लेकिन यह याद रखें कि यह आग जलाते तो है पर यह आग घर चलाने के लिए है घर जलाने के लिए नहीं है चूल्हे में जलती हुई आग के कारण घर चलता है यह चूल्हे की जो सीमा है यही उसकी मर्यादा है और अगर यह सीमा टूट गई तो जिस आग से घर चलता है उसी आग से घर जलता है क्रोध ऐसा न करें कि अपने घर जला ले। क्रोध किया व्यवस्था की दृष्टि से घर चलाने के लिए है जनक जी ने क्रोध किया लेकिन बाहर से भीतर से नहीं बोले वचन रोष जनुसाने ऐसे बोले जैसे क्रोध में बोल रहे हो पर भीतर नहीं क्रोध का अभिनय भीतर तो जनक जी बोध से भरे हुए हैं यह मर्यादा है यह ढंग मर्यादा माने ढंग क्रोध भी किया जाए तो कैसे किया जाए जनक जी का क्रोध है ज्ञानी का क्रोध है लक्ष्मण जी का क्रोध भक्त का क्रोध है भगवान से जोड़ दिया और फिर बोले लक्ष्मण जी भगवान ने शांत किया लक्ष्मण शांत शांत यह राम जी की मर्यादा है लक्ष्मण जी कह रहे थे प्रभु अगर आपकी आज्ञा मिल जाए इस जनक ने ऐसी अनुचित बात कही आपकी आज्ञा मिल जाए तो हम गेंद के समान ब्रह्मांड उठा लें और कच्चे घड़े के समान फोड़ डालें सभा में बैठे राजा घबरा गए हे भगवान एक ने बगल वाले से कहा तो ब्रह्मांड नहीं उठ रहा है दूसरा बोला अपना क्या होगा तीसरा बोला ब्रह्मांड में कौन अपन अकेले उठेंगे जो सबका होगा तो अपना होगा एक ने कहा कि लक्ष्मण जी उठाएंगे तो उठ जाएंगे रखेंगे तो फिर वहीं आ जाएंगे लक्ष्मण जी बोले रखूंगा नहीं काचे घट घटजिम डारो फोरी फोड़ डालूंगा एक बस बस राजकुमार ब्रह्मांड कोई फोड़ डालोगे तो हम सब की क्या दशा होगी लक्ष्मण जी बोले चिंता नहीं है बनाने वाले तो बगल में बैठे हैं राम जी लवनिमेश ब्रह्मांड निकाया रचई जासु अनुशासन माया किसी ने कहा बात धनुष की हो रही अब देखो लक्ष्मण जी ऐसे बोल रहे हैं कि लगता है कि हमारे आदित हो गए पर पता तो अंत में लगेगा ना जैसे कोई संगीत जानने वाला गायक किसी ताल में निबद्ध रचना को गाए और बीच में लय से अलग हटकर बोल बनाए तो उसे लय से अलग हटना नहीं माना जाएगा निर्णय तो संपर आने से होगा इसी तरह अंत में परिणाम कहां आ रहा है लगता है कि लक्ष्मण जी अलग हो गए अलग नहीं हुए हैं कुशल हैं और कुशल है कुशलता कहां दिखाई दी? लक्ष्मण जी बोले कि महाराज धनुष किस गिनती में है कौन लाल जिम चाप चढ़ावो तो जो जन सत प्रमाण ले तोरों छत्रक दंड जिम राम जी ने सोचा लक्ष्मण जी का स्वरूप बतवा तो राम जी ने कहा लक्ष्मण इतनी ताकत है शक्ति है इतनी आहा, धन्य है मर्यादा लक्ष्मण जी तुरंत बोले प्रभु ये मैंने कब कहा कि मुझ में इतनी शक्ति है एक बार भी कहा हो तो बताओ शक्ति नहीं है बोले बिल्कुल नहीं है बोले नहीं है तो फिर इतनी बातें कैसे कर रहे हो किस आधार पर कर रहे हो लक्ष्मण जी बोले प्रभु आगे की बात तो सुनो हम बिल्कुल ठीक जगह आ रहे हैं ठीक जगह क्या लक्ष्मण जी बोले तोरों छत्रक दंड जिमी लेकिन तव तो प्रताप बलनाथ आपके प्रताप, प्रताप बल पर मेरा अपना कुछ नहीं बोलो अब इसे जोश कहेंगे कि होश ये होश ये भक्त का क्रोध भगवान के भरोसे भगवान बोले तो मेरे बल पर इतना भरोसा है लक्ष्मण जी बोले इतना अगर मैं ऐसा न कर सकूं जो न करो प्रद सपत कर न धरूं धनुभा आज से बाण हाथ में नहीं रखूं तुलसीदास जी कहते हैं डग मगानी मही दिग्गज डोले पृथ्वी हिल गई राम जी ने कहा लक्ष्मण शांत शांत तुम्हारे बोलने से धरती हिल रही है और धरती के हिलने से सब हिल रहे हैं लक्ष्मण जी भी कम विनोदी नहीं है उसी शैली में बोले प्रभु सब तो हिल रहे हैं लेकिन दो अभी भी अपनी जगह से नहीं हिलते कहा कौन बोले ना धनुष ना आप दो में से एक हिले तो काम बने राम जी मुस्कुरा दे गुरु जी ने सोचा कि अब ठीक देखो गुरु जी अब तक चुपचाप थे दूसरा कोई चेला होता तो घबरा जाता और यही सोचता पता नहीं गुरुजी क्या कर रहे हैं वो सब जा रहे हैं धनुष थोड़ नहीं उठते हमसे कह ही नहीं रहे और आशीर्वाद हमें दे रहे थे कि तुम्हारा मनोरथ पता नहीं क्या करे क्या हो गया गुरुजी को खुद नहीं कहता दूसरे कहला तुमका हो जाना गुरुजी से ध्यान रखे ख्याल पर राम जी ऐसी भक्ति गुरु भक्ति की आदर्श मर्यादा और गुरुजी भी बोले और समय से बोले गुरुजन जानते हैं कि चोट कब करनी चाहिए हम लोग नहीं जानते हम लोग तो एक ना सुनी एक नहीं देखा हथौड़ी की चोट बराबर बराबर ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए गुरु लोग ऐसे नहीं बोलते वो देख लेते हैं कि जब लोहा गर्म है तभी हथौड़ी की चोट मारेंगे लोहा गर्म होगा तभी मुड़ेगा हम लोग तो ठंडे ही लोहे पर लगे रहते हैं लोहा मुड़ता नहीं हथौड़ी और टूट जाती है कोई है। समय हर समय का महत्व है विश्वामित्र समय शुभ जानी समय समय पर होता है समय समय की बात किसी समय का दिन बड़ा किसी समय की रात समय समय पर होता है समय समय की बात राम जन्म का दिन बड़ा कृष्ण जन्म की रात इसलिए समय समय की भी मर्यादा है गुरु जी ने समझ लिया शुभ जानी विश्वाम गोले अति सने nak parita pa मित्र ने शुभ समय जाना और बड़े प्रेम से बोले राम उठो शिव धनुष का खंडन कर दो अच्छा तो राम जी की जगह दूसरा कोई तो, तो अब तो हड़बड़ा था कि नहीं कितनी उत्सुकता से कि यही तो हम सोच रहे थे तब से पता नहीं गुरु जी क्यों नहीं कह रहे थे अब कही अब हम लेकिन कोई अकुलाहट नहीं कोई चंचलता नहीं उच्छृंखलता नहीं सुनी गुरु वचन चरण सिरु सीना अजा दशा कैसी है हर्ष विषाद न कछूर न हर्ष है न विषाद है यह स्थित प्रज्ञ महापुरुष का लक्षण और यह मर्यादा श्री राम जी में दिखाई देती है हर्ष विषाद न कचूर आवा न हर्ष है न विषाद है गुरुदेव ने आज्ञा की तो राम जी पहला काम करते हैं सुनि गुरु वचन चरण सिर उवा गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया न हर्ष न विषाद और इसका अर्थ क्या है कि न हर्ष है न विषाद है अंतःकरण में एक सहज शांति है उत्तमा सहजावस्था ये सहज अवस्था कैसे आएगी तो मानो राम जी ने अपने चरित्र के द्वारा यह उपदेश भी दिया कि यदि गुरुदेव के चरणों में गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करोगे तभी यह सहजता प्राप्त होगी हर्ष विषाद से और नर्ष तो है न विषाद तो गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं सहज चले सक जग स्वा मंजू ब सहज चले सकल जग स्वामी सकल जग स्वाम। सहज दशा दे धीरे यह है मर्यादा और बल्कि राम जी को इस तरह चलते देखकर तो सुनैना माता को लगा कि ये तोड़ पाएंगे धनुष बालक सीता जी को भी लगा भगवान आप सहायता करना शंकर भगवान गणेश जी पार्वती माता सब पर राम जी उसी सहजता अद्भुत है यह आदर्श इतना मर्यादित जीवन ऐसा व्यवस्थित जीवन कैसी भी परिस्थिति आए पर मन स्थिति वैसी की वैसी उसी स्थिति गए धीरे धीरे धनुष के पास पहुंचे अब धनुष को देखा श्री सीता जी अत्यंत व्यथित थीं, देखा विपुल विकल वैदे ही निमिष विहत कलप व्यथा दूर करने के लिए अब देखो विश्वामित्र जी ने भी कहा मैट उत जनक परितापा जनक जी का परिताप संताप दूर करने के लिए धनुष तोड़ और राम जी धनुष तोड़ने के लिए बढ़े सीता जी का संताप दूर करने के लिए इसका अर्थ है कि स्वार्थ तो ठीक है लेकिन उस स्वार्थ में भी परमार्थ का भाव रहना चाहिए यह राम जी के चरित्र से उपदेश मिलता है स्वार्थ ठीक लेकिन उसमें कुछ उस परमार्थ भी तो हो और यही कारण है कि राम जी धनुष उठाने के पहले एक काम और कर गुरु जी को तो वहां प्रणाम कर आए थे अब यहां प्रणाम करने की क्या जरूरत पर यहां नजदीक से चरणों में प्रणाम किया था और यहां गुरु ही प्रणाम मन मन ही मन अतिलाघ ही प्रणाम किया है। इसका अर्थ है राम जी कहते कि गुरु जी को केवल तन से ही नहीं मन से भी मानो तन से तो प्रणाम कर ही चुके ऐसे तो कई लोग प्रणाम करते एक सज्जन गुरु जी से कह रहे थे गुरुदेव धन्यवाद <laughs> गुरु जी धन्यवाद और ऐसे अकड़ा खड़ा गुरु दंडवत एक ने कहा कि ये कैसा प्रणाम दंडवत हमने कहा खड़े तो हैं दंडवत अरे पड़े होना चाहिए दंडवत लोग खड़े होते हैं दंडवत समझते हैं दंडवत हो गए मन से तन तो झुके मन भी झुके इसलिए राम जी तन से भी प्रणाम करते हैं और मन से भी करते हैं और मानो उपदेश देते हैं कि कई लोग गलत अर्थ भी लगाते हैं इसलिए राम जी ने केवल मन से ही नहीं किया नहीं नहीं तो मर्यादा बिगड़ जाएगी सभी लोग मन से ही करने लगेंगे तो गुरु जी को प्रणाम बोले हम तो मन ही मन कर लिया मन ही मन अच्छा तो वैसे क्यों नहीं किया बोले हम दिखावे में विश्वास नहीं करते ले। मन एक सज्जन कह रहे थे गुरु बनाने की क्या जो मन से मान लिया इससे बड़ी बात और क्या हो सकती मन से मान लिया गुरु मन, मन से तो हमने उनसे कहा कि सो तो ठीक है लेकिन ऐसे भोजन करना भी मन से मान लिया करो कर लिया करना क्या है? मान लिया मान लिया कि भोजन हो अरे भाई मन से करो लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तन से करो ही नहीं ये जितने अभिमानी है वे तन से तो प्रणाम करेंगे नहीं और उस अपने अभिमान के पीछे तर्क और देंगे कि हम तो मन वाले हैं मन से कर लेते हैं मन से पर भगवान कहते नहीं तन से भी करो और मन से भी करो यह मर्यादा है इसलिए राम जी ने पहले तन से किया फिर मन से किया पहले सुनी गुरु वचन चरण सिर नावा पहले सिर झुकाया और उसके बाद जब धनुष के पास पहुंचे तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना इसका अर्थ है कि गुरु जी की प्रति जो भक्ति है वो मन से तो करू भी पर तन से भी सेवा करो